भाई सब जय दोवा संख्या के बाद दोबा सं सुनी के वचन सुहाए ना हर शिकगपति पंख फुलाए नयन नीर मनयति हर्षाना श्री रघुपति प्रताप उना मोह पछिताना समुज पछिता ब्रह्मय नादिमनुज कर चरण सिर शेरनावा जानी राम प्रेम बढ़ावा भावनि भावनि न कोई। न भविधतर को शकर समयी संशय सर्पग्र से उमोता दुखद लहरि कुतर्क बहुता रूप गारुड़ी रघुनायक मोहिजी आयु जन सुखदायक तब तो प्रसाद मम मोहन साना राम रहस्य अनुपम जाना आई प्रसन्स विधि विधि शीष नाय करे वचन विनीत स प्रेम मृदु बोलु गरुड़ बोरी प्रभु तो तो तो अपनी जय श्रिया राम चंद्र जी जयन सुतन जी जय अब स्मरण करें कि ये निरगिर पर्वत है माता विष्णु जी का आश्रम करोड़ जी भवान की कथा सुन रहे थे कथा पूरी हुई दोनों ने फिर काूषण ने अपने किस प्रकार से उनको मोह हो गया था वो कथा सुनाई और फिर भगवान की महिमा सुनाई कि भगवान कैसे महान हैं सैकड़ों हजारों कोटियों सूर्य के समान प्रकाशमान हैं कोटियों ब्रह्मा के समान ष्ट रचना करने वाले हैं कोटियों विष्णु के समान पालन करने वाले हैं कोटियो शंकर के समान विनाश करने वाले हैं कोटियों इंद्र के समान दैभव संपन्न हैं। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की बड़ी महिमा सुनाई सभी को तो उसको सुनने के बाद अब इनको कैसे करके इन गुरु को क्या समझ में अब वो व्यक्त करते हैं अपने भाव की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सुनिभूष के वचन सुधाये उन्होंने कागभूषण के सुंदर वचन सुन करके हरिश्चित खदपति पंख पाए बड़े प्रसन्न हो गए उनका हृदय गदगद हो गया और बड़ी प्रसन्नता के कारण उनके पंख फूल गए दिए पक्षियों की प्रसन्नता का सूचक है पंखों का फैल जाना और देना ये उनके प्रसन्नता व्यक्ति थी इस प्रकार से उन्होंने और नये नीर मन अति हर्षाना उनके नेत्रों में प्रेमा शुरू गए मन को हर्षित हो गया तो श्री रघुपीत प्रतापुर भगवान श्री राम जी की जो महिमा थी वो सब रघुपत प्रताप उनका प्रताप उनकी महिमा भगवान की वो गभु को समझ में आ गई पूरे आना से तात्पर्य कि अभी तक वो महिमा इनके हृदय में थी नहीं समझ नहीं पा रहे थे अभी कथा सुनने पर और जी के बताने पर भगवान की महिमा इनके हृदय में आ गई और वो समझने लगी ये कथा का प्रभाव दिखाते हैं जैसे गरुड़ को भगवान की महिमा उनका पता हृदय में आ गया ऐसे कथा सुनते सुनते भगवान की महिमा समझ में आती है जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनेंगे जो उनको शास्त्रों का श्रवण नहीं करेंगे वो भगवान की महिमा की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता अपने आप से कोई भगवान की महिमा समझ ले ऐसे नहीं होता है वो जो शास्त्रों का श्रवण करता है कथा को सुवन सुनता है जो उसकी महिमा भगवान की जानने वाले हैं वो उनके भगवान की महिमा को सुनाते हैं सुनाते सुनाते तब सुनते सुनते मन में वो भाव किसी प्रकार का आता है अब गरुड़ को समझ आने लगा कि भगवान कैसे हैं, सर्वत्र व्यापर चैतन्य परम परमात्मा है ब्रह्म है पर बात सब उनके हृदय में समझ में आ गई और फिर पश्चाताप करने लगे कि देखो कैसा कैसा हम समझते रहे हमको केवल मनुष्य मात्र समझते हुए पाछल मोह समझ पछताना पहले जो उनको मोह हो गया था उसको समझ समझ करके याद करके पश्चाताप करते हैं क्या देखो कैसा हमारे मन में मोह हो गया मोह क्या हो गया कि ब्रह्म अनादि मनुज करमाना कहा तो ब्रह्म जो अनाद अनंत है स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान निर्गुण निर्विकार निर्प अखंड तो एक रस पर ब्रह्म प्राप्त कर तत्व है समस्त जगत जिसका के नाम रूप आत्मक होकर के माया की सृष्टि है जीव जिसकी की परछाई है जिस परमात्मा के तत्व तो और कहीं कुछ है नहीं बस तो उस परमात्मा का हमने मनुष्य साधारण मानव समझ दिया ये पश्चात इतनी बड़ी दूर हो गई कहाँ पर ब्रह्म परमात्मा और कहा अज्ञानी जीव मनुष्य कितना अंधर है बताइए की जो व्यक्ति जैसा अपनी स्थिति होती है वैसा ही वो अन्य को भी मानता रहता है जीव अपने आप को जीव समझता है या मनुष्य समझता है तो दूसरे लोगों को भी समझ लेता है कि दूसरे लोग भी जैसे हम मनुष्य ते थे, दूसरे मनुष्य अगर देवता भी हो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो तो भी मनुष्य समझ देता जैसे हम मनुष्य तैसे वो भी मनुष्य परमात्मा पात्पर पर ब्रम परमात्मा उसको भी मनुष्य अपनी ही मनुष्यता के कारण अपने मनुष्य भाव के कारण देहाभिमान के कारण से परमात्मा को भी समझ दिया वो भी शरीर देहधारी ये होने लगता है अवजानंत मां मानुषीम मानुषीन तनुमाश्रिता अब की माने फिर उसका अनादर करते हैं अब जानती मेरा पुरुष मुझे जानते नहीं और मेरा निरादर करते है। है। हैं मानुषीम तनुमाश्रिता लोग अरे ये तो एक मनुष्य है जैसे और मनुष्य तैसे हमारी हम भी हमारे भी एक मनुष्य ये भ्रांति है कहते है ये जब गरुड़ को समझ में आया तब उनको बहुत अफसोस हुआ उसका दुख हुआ कैसी गलती हमने की कैसे समझ लिया और तो पुनः पुनः काग चरण शरण आवा तो बार बार उन्होंने कागभूषण जी के चरणों में प्रणाम किया यद्यप ये पक्षियों के राजा हैं गरुड़ और कागभूषण जी एक साधारण पक्षी सो भी जाति के पक्षी चांदाल पक्षी कहलाते हैं पक्षियों में भी ब्राह्मण छत्री वैश्य शूद्र करके विभाजन करें तो इन चारों वर्णों में नहीं आते काकभूषण वर्ण बहिष्कृत चांदाल पक्षी की श्रेणी में आते हैं तो उनका कोई आदर सत्कार नहीं करता लेकिन करोड़ का जब मोह दूर हो गया तो उन्होंने उनको काकभूषण जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और कहा आपके तो गुरु समान है आपने इतना ज्ञान दिया ये सब बात समझाई तो हमको जो है उसके लिए उनको कृतज्ञता व्यक्ति की उनको कुनी पुनः काग चरण से रनावा और जान राम समेत बढ़ावा और कहा कि इनको तो ये तो कागंड क्या है ये तो भगवत स्वरूप ही है जैसे भगवान राम तैसे तो कागभूषण मैने भगवान ही मानो कागभूषुंड के रूप में विद्यमान है ऐसे उनको दिखाई देने लगा तो परमात्मा का ज्ञान होने पर भी जैसे कागभूषण परमात्मा स्वरूप दिखाई देने लगे ऐसे ही व्यक्ति को दिखाई देने लगता है कि सारा जगत परमात्मा ही के रूप है हर वस्तु हर व्यक्ति सब परमात्मा के रूप है परमात्मा से भिन्ह है ही नहीं ये भाव आ जाए तो वैसे ही इनको जो है गुरु को इनमें जो भगवान की राम बुद्धि इनके मन में आ गई गुरु की न भवन तरह ही न कोई अब ये इनको बात में समझ में आ गया बिना गुरु के कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता जो विरंत शंकर समय हुई साधारण की तो बात ही क्या ब्रह्मा जी जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की ऐसे बुद्धिमान हों जिन्होंने समस्त चारों वेदों का बखान किया बोले ऐसे ब्रह्मा जी से हों शंकर जी भी हों सारी सृष्टि का विनाश कर देने के सामर्थ्य रखने वाले तद्यों में से हों तो उनको भी बिना ज्ञान के बिना गुरु के ज्ञान के उनका भी संसार से छुटकारा नहीं हो सकता माना अब इसमें देखो कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही माने ज्ञान के जहां तक बात है वहां तक जो वो ज्ञान परम गुरु के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी व्यक्ति संसार सागर के पार होता है अपने आध्यात्मिक साधना के कम से कम तीन विकास क्रम है एक जो तो है धर्म में जीवन दूसरा उपासना में जीवन और तीसरा ज्ञान में जीवन प्रारंभ में व्यक्ति अधर्म को छोड़ करके धर्म में आगे ये तभी होगा जब उसे शास्त्रों का ज्ञान हो वेद का कर्म कांड इत्यादि और अपने शास्त्रों में जहाँ शुभाषु कर्मों का विवेचन है कर्म क्या है कैसे वासनाएं बनती हैं, कैसे पुनर्वम होता है ये सब ज्ञान व्यक्ति को कर्म का सिद्धांत ज्ञात हो तब वो व्यक्ति अधर्म को छोड़ करके धर्म में उसकी प्रीति होती है और धर्म निश्चित होता है जब तक व्यक्ति को ये कर्म सिद्धांत नहीं मालूम कि कैसे कर्म सुभाष फल कैसे देते हैं सुख दुख कर्म के कारण कैसे होता है तब तक शुरू हो तो धर्म में उसकी रूचि नहीं हो पाती अधर्म की तरफ मन भागता रहता है इसलिए धर्म का आश्रय या प्रेरक कर्म कांड है शास्त्र का कर्म सिद्धांत है उपासना की बात जब आती है तब व्यक्ति को सत्संग की जरूरत पड़ती है सत्संग से व्यक्ति को उपासना में प्रीति होती है समय माता जो सत्पुरुष हैं जो लोग भगवान की उपासना कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं जब कर रहे हैं ध्यान साधना आदि कर रहे हैं उनका जो साथ प्राप्त होता है व्यक्ति को तब तो उनके सत्संग से उपासना में प्रेम उत्पन्न होता है और फिर उपासना भी करने लगता है अगर सत्संग प्राप्त न हो तो फिर वह कर्म भले ही लगा रहे लेकिन उपासना उसे दर्श दिखाई देगी उसका कोई प्रयोजन नहीं समझ में आएगा करने में उत्साह भी नहीं होगा लेकिन सत्संग से तो जो हो उपासना में प्रीति हो जाती है लेकिन उपासना के बाद जब परमात्मा के ज्ञान की बात आती है तब गुरु की आवश्यकता पड़ती है एक गुरु होना चाहिए एक होना चाहिए सत्संग मन ऐसा नहीं कि दस बीस संत हैं उनके बीच में रहते हैं कोई न तो कोई एक निश्चित करके एक गुरु होना चाहिए जिसकी कि शर्ण में रहे जिसकी सेवा करे जिसकी किस शरण में रहे और उससे अपनी शंकाओं का समाधान करे एक निष्ठ होकर के एक गुरु के पास रहे तब तो उसकी कृपा से तो उसकी शंकाए निवारण होती हैं, और फिर आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है हृदय में परमात्मा के दर्शन होते हैं परमात्मा भी प्राप्त होता है इसलिए गुरु की नितान आवश्यकता ये सुनिश्चित मत है शास्त्रों के है संतों के है अनुभवों के है इसलिए वही निर्णय तुलसीदास का भी वो कहते हैं कि जहाँ ज्ञान की बात जब आती है जिस ज्ञान से व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है वो तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है भवनिधि भवनिधि माने संसार समुद्र संसार समुद्र माने जीव का अपना रचा हुआ राग रागद्वेशात्मक संसार हर जीव ने अपना दिहाभिमान रख करके अहंकार में अहम भाव रख करके बाई जगत में कहीं मेरा तेरा भला बुरा ऊंच बीच करके भाव जो अपने मन में है भर रखे हैं ये उसका संसार है और ये संसार एक व्यक्ति को नाना प्रकार के दुख देता रहता है पुनर्जन्म का हेतु भी होता है इस संसार से छुटकारा पाना ही मुक्ति है और वो मुक्ति व्यक्ति को पहले तो यही समझ नहीं आता कि संसार क्या है और हमें दुख कौन दे रहा है कैसे दुख हो रहा है जब शंका का निवारण हो तब तो पता लगे कि संसार क्या है और उसे छुटकारा होना क्यों आवश्यक है जहाँ व्यक्ति को प्राथमिक ज्ञान परमात्म ज्ञान हुआ तो संसार निवृत्त हो जाता है संसार समाप्त और जहाँ संसार समाप्त हो तहाँ जीव जगह अपने आत्मभाव में आ गया परमात्मा भाव में आ गया परमात्मा के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं तो कहते हैं बिनु गुरु भवन तरह ही न कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता संसार को इस सागर की तरह से बोलते हैं क्योंकि जीव जह उसमें डूब रहा जैसे कोई समुद्र में डूब रहा व्यक्ति उससे हाथ का मुंह सब जगह छिद्रों से पानी जाए भीतर और वो व्याकुल हो इस प्रकार से व्यक्ति जब तक संसार में पड़ा हुआ है तब तक उस ही रहती है अनेक प्रकार से कहीं न कहीं कुछ न कुछ व्याकुलता उसमें बराबर बनी ही रहती है तो उस व्याकुलता से छुटकारा तभी हो जब संसार से आकर हो इसलिए कहते है संशय सर्प ग्रस पाता अब कहते है की एक हमको तो संशय रूपी सर्प ने ग्रस लिया था अब देखो संशय को एक शर्द समझना चाहिए बहुत बहुत बहुत बात बहुत लोग जो है संसार में संशय तो खूब रहते हैं लेकिन संशय कितना घातक है और कितना विकराल दुखदायी है उसकी तुलना शब्द से की जा सकती है संशय एक शब्द के समान है जैसे सर्व दस ले तो उसका विषय चढ़ता है व्यक्ति व्याकुल होता है जैसे जब तक संशय है तब तक व्यक्ति व्याकुल रहेगा उसका समाधान नहीं मिलेगा जब तक तब तक अशांत ही रहेगा अभी ये शास्त्र में सावधान करने की बातें सब है लोग बाग इनकी बिल्कुल उपेक्षा करते रहते हैं। अरे संशय है तो बना रहे हैं जो क्या हुआ संशय का हाँ। होगा जहां कुछ हो अंकों क्या करना है ऐसे अपने मन में सोच लेता है और संशय का समाधान नहीं कर पाता उपेक्षा तो करता है परमात्मा भी कैसा है क्या है उसकी भी उपेक्षा करता है रहोगा जैसा परमात्मा हमें क्या है अपने काम से काम करें तो मतलब क्या मतलब परमात्मा ऐसे जो धारणाएं व्यक्ति की हैं बस इसी के कारण वो दुखी भी है बीच बीच में जगह जगह हाय हाय करने लगता है बीच बीच चिल्डाने लगता है परेशान होने लगता है शिकायतें करने लगता है ये सब जितने व्यक्ति के बीमारियां हैं मानसिक रोग हैं ये इन रोगों से व्यक्ति ग्रसित बना रहता है और उससे ग्रसित होता रहता है तो संशयी के कारण से नाना प्रकार के मानसिक व्याधियां उत्पन्न होती हैं और उनसे व्यक्ति व्याकुल होता है तो संशय सर्प ग्रसित और दुखद लहर को तर्क में उठाता और कहते हैं कि जैसे सर्प काट ले तो फिर उसको लहर आती है लहर माते पर है तो कभी थोड़ा होश आता है कभी बेहोश हो जाता है ये लहर कहलाती है सर्प काटने पर जो होशी बेहोशी आती रहती है वो लहर कहलाती है तो दुखद लहरें कुर्क और जो वो व्यक्ति कुतर्क करता है जिसको विज्ञान नहीं परमात्मा का संसार का कुतर्क क्या है ये मानो की सर्प की लहरें हैं सर्प के टसे हुए व्यक्ति को बिचारा और जैसे उसको लहरें आ रही हो तैसे कुतर्क करता है कुतर्क को कुत तुलना कर दी सर्प के काटे हुए के उससे लहर से दुखद और वो सब दुखदायी है ये लहर इस प्रकार की लहर जैसे सर्प काटने से लहर आती है दुखदाई इसी प्रकार जब कुतर करता है वो भी दुखदाई बहुत बहुत बातें कुतर्क की जो बातें हैं वो सब जो सब नाना प्रकार की करता है वो सब उसके लिए दुख की हितु बनती है तब सर्ग को गारुड़ रघुनायक और कहते हैं भगवान आप तो परमात्मा के स्वरूप हैं और आप गारुड़ है गारुड़ जो सर्क के दूर दे ऐसे व्यक्ति को मंत्र वो बोल करके और सर्फ के विस्को जो उतार देते हैं वो गारुड़ कहलाते हैं और गरुड़ तो स्वयं नहीं है ये गरुड़ बोले ही रहे हैं तो ये गरुड़ तो सांपों को खाई जाते हैं और गारुड़ मंत्र है गरुड़ का मंत्र है उस मंत्र के द्वारा जब सांप झाड़ जा दिया जाता है विस् उतार दिया जाता है अब जब कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सांप के विस्को उतार दे तो फिर उसको व्यक्ति को शांति मिले तो ऐसे कहते हैं आप हमारे लिए सर्द का विष वाला जैसे गारो हो इस प्रकार से मिल गए और आपने हमारे सारे संशय दूर कर दिए हमको अब विश्राम शांति हमको मिल गई और मोहित जी आये जन सुखदायक हे जन सुखदायक आपने तो मुझे आपने जिला लिया जैसे सांप को काटने से वैसे तो मर जाता अगर कोई सांप के मंत्र को जानने वाला मिल गया तो सांप के विष को उतार दिया तो बेचारा बच गया जीवन को मिल गया अगर वो नहीं मिलता तो फिर तो वो श्राम के काटे से मर ही जाते तो ऐसी कहते हैं गर्वती हमको तो सारे संशयों का हमारा निवारण कर दिया तो माने हमको जीवन प्राप्त हो गया अब विश्राम शांति मिली अब ठीक ठीक बात समझ में आई कि यथार्थ बात क्या है ये बातें बहुत थोड़ी थोड़ी साधारण सी बातें लगती जैसे संशय है या भगवान में अविश्वास है तो साधारण बातें लगती व्यक्ति इसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं देता लेकिन ये बड़ी भयंकर बातें हैं, ये बहुत ही दुखदाई है सारा जड़ व्यक्ति के जो है वो जीवन के विनाश का दुख का समस्याओं का सबकी जड़ यही है ये बात नहीं सुन रहा पंचदशी भी तो सुन कि देखो मनोराज्य है बैठे बैठे व्यक्ति अपने कल्पना करता है उसे मनोराज्य कहते हैं कुछ करता धरता नहीं मनोराज्य तो व्यक्ति को लगता है मनोराज्य में क्या है ये तो अपने बैठे बैठे अपने सोच लिया इसमें क्या नुकसान है किसी का क्या लेना देना कहीं क्या बिगड़ता है लेकिन ये मनोराज्य ही आगे चल करके फिर ये कामना बन जाता है आसक्तियां बन जाता है आसक्तिमय कर्म बन जाते हैं संसार बंधन बन जाता है तो ये जब इसके परिणाम आगे चल के चलते हैं मनोवैज्ञानिक लोग जो बताते हैं ऋषि मुनि बताते हैं तब पता चलता है कि ये साधारण सा ये है भी इतना भयंकर वस्तु है लेकिन न समझने वाले व्यक्ति अपने अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं भला कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं अच्छा है क्या है किस कारण से दुख आ रहे हैं किस कारण से परेशानी आ रही है क्यों बंधन आ रहे हैं, रहे हैं कुछ वो सही आवास नहीं तीसरी सासव सावधान करता है की देखो ये संसद जो है इस प्रकार से जैसे गर्व को तो हो गया संसद बहुत दुखदायी है तब प्रसाद मम मोहन ना मोह दूर हो गया और राम रहस्य अनुपम जाना और आपकी कृपा से भगवान का जो रहस्य है वो मुझे मालूम हो गया अब देखो ये सब बातें एक साथ है भ्रम है संशय है मोह है ये तुलसीदास जी जो है एक साथ प्रयोग करते रहते हैं जब व्यक्ति को मोह होगा अज्ञान होगा तो इसके माने मोह है अज्ञान ही तो मोह बन गया मोह हो गया तो व्यक्ति को संशय हो गया या भ्रम हो गया संशय में तो यह कि पता नहीं ये सत्य है कि ये सत्य है तब तो संशय है और अगर बिल्कुल विपरीत बुद्धि हो गई फिर जो सत्य है वो मिथ्या लगने लगा जो मिथ्या है वो सत्य लगने लगा तो वो तो हो गया भ्रम तो भ्रम हो जाए या संशय हो जाए या मोह हो जाए ये सब जीवन के सारे दुखों का कारण एकमात्र यही है अज्ञान समझ लो मोह समझ लो संशय समझ लो ये सब के सब जो है दुखदायी है भ्रम दूर हो जाए संशय दूर हो जाए तो मोह भी दूर हो जाए अज्ञान भी दूर हो जाए ज्ञान आ जाए जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो सत्य दिखाई देने लगे कहा कैसा क्या है <pertama> जो सत्य है सत्य दिखाई देने लगे मिठा है दिखाई देने लगे तो व्यक्ति को जो है वो हो समझ में आ जाए शांतिपूर्ण जीवन उसका हो जाए फिर भटकना उसका समाप्त है लेकिन जब तक अंधेरा ले रहता है तो झाड़ी झनखाड़ो में भटकता है तो कभी कभी संसार को झाड़ी झंखाड़ भी कहते हैं भटक रहा है अंधेरे में तो संसार समुद्र है या संसार झाड़ी झनखाड़ है संसार एक जाल है जाल में जैसे पक्षी फस जाए बंध जाए ऐसे करके एक जाल के समान है संसार एक कुप के समान है जैसे कुए में गिर पड़ा अब निकल नहीं सकता उसे अपने आप से कोई दूसरा निकाले नहीं ऐसे संसार ये है कई उदाहरण के, के दिए जाते हैं बस यही सारी दुख और विनाश का कारण सभी यही है तब प्रसाद मोह नशावा नशाना राम रहस्य अनुपम जाना हमने आपकी कृपा से भगवान का अनुपम रहस्य समझ लिया कि भगवान क्या है भगवान राम परम ब्रह्म है सर्वशक्ति है अनादि अनंत है समस्त समस्त सृष्टि जितनी है साबुसी के उधर में विद्यमान है सबका वो पर सबसे परापर तत्व है ऐसा पर ब्रह्म परमात्मा है वही राम है ये बात हमारी सामने आ गई प्रशंसा विधि आय कर अब शंकर जी कहते हैं की इस प्रकार से गरुड़ ने बार बार का विष्णु को प्रणाम किया उसे झुकाया बार बार हाथ जोड़ करके फिर उसे प्रकार बोला वचन विनीत सपे मृद बोले गरुड़ो फिर करोड़ ने हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से जैसे कोई अपने गुरु के सामने बड़ी विनम्रता से बात करता है ऐसे ही करके गुरु भाव आ गया आकाशभूषण के प्रति इसलिए ने हाथ जोड़ करके करके बड़ी विनम्रता से उनसे इस प्रकार से पूछने लगे क्या पूछने लगे वो आगे बताएंगे कहते प्रभु अपने अविवेक दे बूझ स्वामी तो हे स्वामी अब गुरु है इसलिए स्वामी करके कहते है की हे स्वामी आपके हमारे मन, हमारे मन में अविवेक है उस अविवेक के कारण एक प्रश्न हमारे मन में आ रहा है वो भी हम आपसे पूछते हैं अविवेक माने मुझे समझ नहीं है क्यों इस प्रकार से क्या है अज्ञान के कारण से मुझे पूछना पड़ रहा है जो हमारे मन में एक प्रश्न और आया वो भी हम कहते हैं कृपा संदादर का हो जानदारो है इस प्रश्न का उत्तर हमें बताइए अपना सेवक समझ करके दास समझ करके हमारा इस प्रश्न का समाधान करें प्रश्न क्या है वो आगे बताते हैं तुम सर्वज्ञ तम पारा सुमत सुशील सरल आचारा ज्ञान विरत विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रिय दासा कारण कवन देय पाईतल कहो बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पात पाय कहो नवगामी नाथ सुना मैं अस शिव पाही महाप्रलयों नास तब नाही बुधा बचन नहीं ईश्वर कायी सुमोरे मन संसयाई जीव नाग नर देवा सकल जगु काल कलेवा अंदकटाय मित लय कारी काल सदा दुर्तिक्रम भारी काल अति कारण गवन मोहिषु कहो कृपाल ज्ञान प्रभाव गिजोगबल प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह ब्रह्म भाग कमन सुना सब कहो सहित अनुराग ऋषि राम चंद्र की जय सब चंद अब ये गरुड़ का वही प्रश्न है जो पार्वती जी ने शंकर जी से किया ऐसा ऐसा करके कि ये कागभूषण को ऐसा सुंदर ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया और या कोई और थे तो इनको ये कव्य के शरीर कैसे प्राप्त हो गया ये जो प्रश्न भार्वती जी के थे वही गुड़ ने प्रश्नार्धन से कागभूषण जी से किए उनसे कहते है तुम सर्वज्ञ के तम पारा के तुम तो आप तो सर्वज्ञ हो तज्ञ हो ज्ञानी हो तम पारा मन अज्ञान के पार हो और सुमत सुशील सरल आचारा बुद्धि तुम्हारी बहुत सुंदर है और स्वभाव से भी अपने बड़े सुशील हो सरल स्वभाव है आचरण भी तुम्हारा बड़ा सरल है और ज्ञान व्रत विज्ञान निराशा ज्ञानमान भी हो वैराग्यमान भी हो विज्ञानवान भी हो ये सब तो आपके हृदय में है ही है और अरुणायक के, के तुम प्रिय दासा और भगवान श्री राम जी के तुम परम प्रिय दास भी हो तो कारण कवन दी ये पाई तो बताइए की ऐसा क्या कारण है कि आपको ये शरीर कव्य शरीर प्राप्त हुआ इसका कारण बताओ अब देखो संक्षेप में वही प्रश्न हो गया जैसे पार्वती ने कहा कि करोड़ों कोटियों जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं उनमें से कोई एक, एक आध व्यक्ति जो है वो वैराग्यमान होता है वैराग्यवान व्यक्तियों में से कोई एक आध ज्ञानमान होता है ज्ञानमानों में से कोई एक जीवन मुक्त होता है फिर उनमें भी कोटियों जीवन मुक्तों में से कोई एक विज्ञानमान होता है फिर उनमें भी कोई एक जो है भगवान का भक्त होता है और ऐसा भगवान का भक्त जाएगी का भूषण कैसे हो गया तो वही बाजी कहते हैं कि आप में ये सब गुण जिस प्रकार के हैं ये ये सब कैसे आ गए सुंदर सुंदर गुण ये सब आप में है और कृपए का शरीर आपको प्राप्त हो गया ये कैसे हो गया ये अब जो कालुषण में जो गुण हैं और इस बार बार इस प्रकार से दोहराते हैं इसलिए जिससे कि सवन महावे जो ज्ञानमान व्यक्ति है भगवान के भक्त है वो किन लक्षणों से युक्त होते हैं दो पंक्तियों में वो सब बता दिए देखो रघुनायक के तुम प्रिय दासा भगवान श्री राम जी के तुम प्रिय दास हो तो जो भगवान का भक्त है उसमें और सब गुण तो होंगे ही होंगे जो पहले जितने गिना दिए तभी उसको भगवान का भक्त होगा जैसे पार्वती ने सब गिना दिए धर्म और ज्ञान विज्ञान सब गिना दिया तब कहा कि फिर भगवान का भक्त तो उसके बाद होता ये सब पहले ही सम्मिलित हूँ ऐसा नहीं है की कोई भक्त है लेकिन अज्ञानी बना हुआ है दुराचारी बना हुआ है और उसकु क्रोधी स्वभाव का बना हुआ है झंड की स्वभाव का बना हुआ है दुर्गुण समान बने हुए हैं और है भगवान का भक्त ऐसा नहीं हो पाया शास्त्र मत विरुद्ध बात है शास्त्र के अनुसार ये कि जो भगवान का भक्त हो गया उसमें ये तो सब गुण आ ही आ गए वो जो है वो सर्वज्ञता आ गई कज्ञ हो गया तक गन गय हो गया तजमन तत्वज्ञ वो तत्व ज्ञानी होगा और जब ज्ञानी है तब तो ज्ञान से पार भी होगा ज्ञान उसमें कहाँ होगा ज्ञान नहीं होगा सदबुद्धि उसमें होगी सुशीलता भी उसमें होगी सुशीलता बने हो विनम्रता इत्यादि गुण होंगे अहंकार नहीं होगा शांत स्वभाव का होगा सरल स्वभाव का होगा सबसे प्रेम रखने वाला होगा ये सब बता दिए सुशील हो गया सरल स्वभाव का आचरण सुंदर उसका होगा ऐसा आचरण जो सबके लिए प्रिय करने वाला हो सबके साथ सदव्यवहार होगा किसी को कोई कूद कर कष्ट कूरता नहीं लगेगी किसी को कषिई नहीं होगी ऐसे व्यक्ति से और फिर उसका आंतरिक रूप भी बता दिया ज्ञान विरत विज्ञान निवासा उसके अंदर में ज्ञान विज्ञान सब होगा वैरागवान भी होगा ये सब सबके सदगुण उसके व्यक्ति में भी होंगे सुषण में ये सब है सभी ज्ञान विज्ञान आदमी है भक्ति भी है समस्त भी है तो कहते है कारण कमन दे ये पाई और ऐसी महिमा होते हुए भी शरीर अरे भाई ऐसा होने के बाद में तो कोई देवता होना चाहिए था कोई मनुष्य में से कोई श्रेष्ठ